बुरा संख्या तैंतीस के बाद दिली सब समुसूरी भरी गुरु पद दूरी पंकर भरत कथा जिन गुम पूरी सादर सुरई माई रव माता वरण उद राम गुण गाता, गाता। तो सोला सैक तीसा था हरि तरशी नौमी भौम बार मधुमावदीय चरित प्रकाश राम जनम सुति गई तीरथ सकलता तलिया वही असुर नाग कदन रुनि देवा आई करई रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रिश सुजाना करम कलतीरति गाना मज्जि सज्जन बंद बहु पावन सर जुनीर जत राम धर ध्यान उ सुंदर श्याम शरीर सुंदर श्याम शरीर सुहा राम चंद्र की जय हवन सुख हनु मानकी जय हमेशन की जय देख रहे थे कि वंदना करने के बाद में फिर एक संदेह आज हो सकता है उसको दूर करने के लिए पहले ही बता दिया कि इसमें रामचरित मानस की रजत तो रचना करेंगे इसमें अनेक प्रकार के विचित्र कथाएं आएंगी अलौकिक बातें भी बहुत सी होंगी तो उनको सुनकर के कोई आश्चर्य न करेगी तो अलौकिक बातें हैं उनको आश्चर्यजनक नहीं हुआ करती लौकिक बातों के सिद्धांत नियम दूसरे हैं अलौकिक दूसरे हैं अलौकिक वस्तु की तुलना लौकिक वस्तु से करने लगे तो फिर उसकी हम इसके माने अलौकिकता हम उसके समझे ही नहीं जैसे परमात्मा अनाद्यनंत है लेकिन संसार की वस्तुएं आद्यंत वाली है तो हम परमात्मा को भी संसार की वस्तु मानकर के उसको भी आद्यंत मानने लगे तो परमात्मा के अलौकिकता ही समाप्त हो जाए परमात्मा तो अलौकिक किसी बात में है कि वो अनादियमत के संसार की वस्तुएं आदि अंत वाली है इसलिए लौकिक तो देखते हैं कि अलौकिक वस्तु के ऊपर लौकिक नियम लागू नहीं होते <coughs> नहीं। तो कोई समझे कि अलौकिक वस्तु के ऊपर लौकिक नियम नहीं लागू होते इस समय अलौकिक वस्तु झूठ मूठ की कल्पना बेकार की बात ऐसे नहीं है वही सत्य है और उसका यथार्थ भी उसी रूप जैसा है वैसा ही है जैसे अलौकिक वस्तु है वैसी ही है भी उसको मिथ्या न समझे कोई इसलिए अलौकिकता भी बहुत आएगी इसमें और दूसरी बात ये कि इसमें कथाएं भी ऐसी ऐसी कथाएं भी आएंगी जो तो अन्यत्र नहीं कही गई हैं वो भी इसमें आ सकती हैं ये अन्यत्र जैसी कही गई है वैसी न मिल करके दूसरे रूप कथाएं आई है तो भी कोई तो आश्चर्य न करे क्योंकि विभिन्न कल्पों में भगवान ने अवतार लिए अलग अलग कल्पों में उनकी चढ़ाना प्रकार की हुई हैं इसलिए किसी एक कल्प की कथा को लेकर के कोई तय सही ही हुआ हाँ तो ऐसा नहीं है क्योंकि तो किसी दूसरे कल्प में भिन्न प्रकार से भी हो सकता है ऐसा समझ करके उसमें संशय न करें कथाओं के संबंध में संशय करना की अमुक पर ऐसा लिखा है अमुक पर ऐसा लिखा है ये बात भी है हमने तो मुख्य रूप से रामचैतन मानस का अध्ययन करते हुए उसकी जो शिक्षा है उसका जो ज्ञान है उसे ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए उसका जो तात्पर्य है वो समझने की कोशिश करना चाहिए ऊपरी उपरी बातों को लेकर के मतभेद पैदा करना ये सब सदर्क की बातें है साथ ये प्रयोजन भी नहीं है इसलिए जो लोग शंका के कारण उत्पन्न करते हैं शंका करते हैं शंकाएं निर्मूल है और व्यर्थ है ऐसा तुलसीदास जी कह करके कहते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं यही विधि सब संशय तब दूरी इस प्रकार से सभी संशयों को दूर कर दिया इसके पहले भी कई संशय दूर किए संशय संशय क्या कि तुलसीदास जी ने ये रचना की और तुलसीदास जी की रचना बहुत ठीक नहीं हुई ऐसा कोई कहे तो को तुलसीदास जी कहते वो भी संदेह हमने मिटा दिया क्या तो भाई हमारी जितनी बुद्धि थी उतनी हमने रचना कर दी है? जैसे हमारी बुद्धि में आया उस प्रकार से कोई हम ये चढ़ू कहते हमारी बुद्धि सर्वज्ञ है सब जानती कुछ गलत कार्य नहीं है कहीं कहीं यही हो सकता है कि, कि किसी के व्यक्ति को मन को न भागे ठीक न दिखाई दे तो जैसे हमारी बुद्धि थी तो वैसे तक तो वर्णन किया तो वो भी संशय महा दूर कर दिया कोई कहे तुलसीदास तो जी बड़े अहंकार थे जो प्रकार की रचना कर दी तो तुलसीदास जी कहते अहंकार भी नहीं हमारा हम तो ये भगवान की कथा कह करके अपने मन को शांत प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसलिए रचना कर दी हम कोई अपना अहंकार बिठाने के लिए थोड़ी रचना करते हैं इस प्रकार से नाना प्रकार की शंकाएं हो सकती है उन तो सभी शंकाओं का तुलसीदास जी कहते हैं हमने पहले ही उत्तर दे दिया समाधान कर दिया इसलिए जब कथा चले तब तो बीच में संशय मत उत्पन्न करना नहीं बीच बीच में, में संशय करने लगो तो इसके पहले ही से उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार कर आप कथा सुनते जाओ बस और उसके तात्पर्य को समझते जाओ उसकी जो शिक्षा है उसको शिक्षा को धारण करते जाओ संशय से कोई प्रयोजन नहीं न कथा के संबंध में कोई संशय और न कथा के रचयिता तुलसीदास जी के संबंध में कोई संशय इनमें संशय के कोई स्थान ही नहीं रह गया अब कहते हैं इस प्रकार समस्त संशयों को दूर करके सिर्फ गुरु पद दूरी अब कहते हैं भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं तो फिर गुरु के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करते हैं गुरु के चरणों में पहले प्रणाम कराए बीच में भी किया अभी अंत में एक बार फिर प्रणाम करते हैं ये बार बार जो वंदना करने का क्रम है वो यहाँ आकर के अब समाप्त हो रहा है तुलसी राशि में गुरु की वंदना भगवान की बंदना देवताओं की वंदना मुनियों की वंदना सभी लोगों की वंदना तीन बार की एक बार दो बार तीन बार तीन बार वंदना करके तब वंदना का कार्य कार्यक्रम समाप्त होगा आप देखेंगे शंकर जी की वंदना तीन बार मिलेगी भगवान राम की वंदना तीन बार मिलेगी इसी प्रकार के गुरु की वंदना भी तीन बार मिलेगी यहाँ तक आते आते तीन तीन बार सबकी वंदना तो कहते हैं, गुरु दूरी गुरु के चरण कमलों की दूध लेकर के अपने तो मस्तकों लगा कर उसकी वंदना करके कथा का करते हैं और पुनः कर जोड़ी कहते और भी बाकी जो गुरु के अतिथ्य और भी जितने देवी देवता और जितने भी मुनि ज्ञानी इत्यादि हैं उन तो सबको भी हम वंदना एक बार फिर करते हैं और फिर कर्क कथा जो ही लागन खोरी बस उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं जिससे कि कथा में कोई दोष ना आगे खोरी के माने दोष जिससे कि इस कथा में कोई दोष ना आगे और कोई दोष लगावे भी नहीं बस उसके बाद कथा जो वो हो निर्दोष कथा आगे प्रारंभ होती है उसको हम शुरू करते हैं तो ये कथा निर्दोष कैसे बनेगी शक्ति वंदना की उनकी शक्ति कथा होगी तो निर्दोष रहेगी गुरु की कथा निर्दोष रहेगी शंकर जी की प्रकाश रहेगी भगवान जी प्रकाश रहेगी संतों की प्रकाश रहेगी ये जो है कथा जो है निर्दोष रहेगी इसमें कोई दोष नहीं होगा इस प्रकार से कथा प्रारंभ होती कहते हैं सागर शिव नाय अब माथा शंकर जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं कहते शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके कथा शुरू करते हैं वर्णन जिसमें भगवान की महिमा में गुण गाथा और गुरु तो की वंदना हो गई एक बार शंकर जी की फिर वंदना हो गई वंदना करके फिर कथा को प्रारंभ करने के लिए कहते हैं अब देखिए कथा कैसे प्रारंभ होती है तो यहाँ से बताते हैं कब कथा प्रारंभ हुई कब कथा रचना हुई तो ये करम कथा कर हरिपदधर सीशा दिसंबर सोलह सौ इकतीस में ये कथा कर प्रारंभ करते हैं हरिपदर सीशा भगवान के चरणों में प्रणाम करके हर की वंदना तो पहली कर दी शंकर जी की और यहाँ आकर के फिर हरिपदर सी बने नारायण की भगवान राम के चरणों में वंदना करके ये कथा कर प्रारंभ की हमने <सँगे> तो यहाँ फिर एक बार गुरु की वंदना हो गई शंकर जी की वंदना हो गई भगवान राम की वंदना हो गई और जितने भी शक्ति के एक साथ बोल दिया इन सब ही बिनुओं कर जोड़ी शक्ति बना और हो गई तो ये तीसरी बार शक्ति वंदना हो गई संक्षेप में तीसरी बार संक्षेप में हो गई सबको दो तीन पंक्तियों में शक्ति वंदना पूरी हो गई अब कहते इस बार ये कथा जो है संभव सोलह सौ इकतीस में प्रारंभ सोलह सौ सो के बाद फिर चार सौ बीस वर्ष बीत गए तो संभव दो आ गया दो आ गया 400 वर्ष में दो में इस कथा के 400 वर्ष पूरे हो गए अब इकतीस के बाद जितने साल और बीत गए 50 आ गया बावन तिरपन चौवन आ गया 55 आ गया तो फिर उतने दिन और बीत गए धन 400 वर्ष से अधिक हो गए धन सवा 400 वर्ष हो गए संबद दो में शताब्दी रामचेत्र मानस की चतुर्दशी चार शताब्दियां पूरी हो गई सौ सौ ये सौ सौ वर्ष के चार बार बीत गए तो उसको उसके बाद एक देश भर में महोत्सव मनाया गया संभव दो अब तब से 25 वर्ष हो गए लगभग कहते देखो इस प्रकार से ये है तथा सवा चार्ष पहले तुलसीदास तो जी ने इसकी रचना प्रारंभ की अब तुलसीदास तो जी बताते हैं कि उस समय क्यों रचना प्रारंभ की कैसे क्या हुआ उसका भी उल्लेख करते हैं समय तो यहां से हो गया और संबत सोलह से इकतीस में कब शुरू की नवमी भार मधुमाशा देखो मधुमाश का माने चैत्र का महीना थातीस और महीना चैत का महीना और चैत के महीने में भी नौमी के दिन मैंने रामनवमी जब होती है चैत के महीने में उसी रामनवमी के दिन ही कथा प्रारंभ की तुलसीदास जी कहते हैं दिन कौन था था मंगलवार तो हुए अवधपुरी चरित्र प्रकाशा उसी दिन ये चरित्र प्रकाशित हुआ प्रकाशित हुआ कि यहां मैंने पूरा नहीं हुआ उसी दिन रचना प्रारंभ हुई और उसके बाद दो वर्ष सात महीने तुलसीदास जी ने निरंतर यह कार्य किया और रामचरितमानस पूरा किया दो वर्ष सात महीने संबत इक्तीस के बाद बत्तीस हो गया तैंतीस हो गया दो वर्ष हो गए तैंतीस में फिर आगे और चला तैंतीस में ही संबत तैतीस में सात महीने और बीते तो ये जो चैत का महीना था उसके बाद सात महीने और बिल लीजिए तब जाकर के ये कथा पूरी हुई सात महीने के बाद जब कथा पूरी हुई उस दिन राम विवाह का मुहूर्त था राम विवाह के मुहूर्त पर जाकर के कथा पूरी हुई राम जन्म के दिन कथा प्रारंभ हुई और राम विवाह के दिन कथा पूरी हुई दो दो वर्ष सात महीने में ये कथा इस प्रकार से चली लिखते रहे बराबर और ये कथा कहते हैं कि अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा था मैंने रचना कहां हुई अयोध्या स्थान भी बता दिया अयोध्या में उसकी रचना की यहां पर संबत इकतीस के पहले संबत् 29 में ही दो वर्ष पहले तुलसी तो राशि अयोध्या पहुंच गए पहले अपने बांदा में रहे हों कि बनारस में काशी में रहे हों यहाँ से चलते हुए ये फिर अयोध्या है। गए अयोध्या में तुलसी चौरा नाम का एक स्थान भी है तुलसीदास जी वही जाकर के रहे वहां पर बरगद बरगद के पेड़ बहुत से थे तो उस स्थान का नाम बरगदाही भी है बरगदाही या तुलसी चौरा वही जाकर के तुलसीदास जी ठहरे जाए वही स्थान ठहरने का मिला और उसके पहले संबद उनतीसौ के पहले संबद्ध 28 में तुलसीदास जी ने भगवान राम के पहले फुटकर पद लिखते रहे थे भजन वो जो है कवितावली के नाम से वे उन्होंने तुलसीदास जी ने उनको संग्रहित कर दिया और वो जो पदों वाली एक रामायण है एक तो कवितावली है जन पत्रिका नहीं एक और उसमें एक रामायण है वो बर्मा रामायण में लिखी थी पहले बर्मा रामायण में लिखी है बर्मा रामायण लिखी छप्पे रामायण लिखी कवितावली लिखी दोहावली इत्यादि लिखी एक रामायण और है उसका नाम है तो इसी प्रकार जैसे विनय पत्रिका के पद है उसी प्रकार से लीलाओं में पदों में बरानंद है वो रामायण लिखे हुए तो उसका संग्रह सबसे लास्ट में उसी का क्रिया था 28 में उसे पूरा कर दिया और उसके बाद फिर ये रामचैत मानस रचना की विनय पत्रिका की रचना इस रामचैत के बाद की है और बाद की रचना है इस प्रकार से छोटी छोटी कई रामायणे पहले विभिन्न पदों में तुलसीदास जी लिख चुके थे ये विशाल ग्रंथ की रचना तो उन्होंने अयोध्या में जाकर के वहां 31 में जैसा कि इसमें लिखा प्रारंभ की दो वर्ष पहले पहुंच गए थे जब प्रयाग वहां पर अयोध्या में तो वहां तुलसी राष्ट्रीय में दो साल तक संयम पूर्वक रहे संयम के माने भूमि पर संयम करते रहे और एक बार केवल दूध ही लेते रहे अन्न का त्याग कर दिया केवल दूध लेकर के ही उन्होंने दो वर्ष ब्यत की तो इससे उनके शरीर का शुद्धिकरण हुआ मन बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ उनमें सब अपने स्वार्थ अहंकार वासनाएं ये सब की चीज है वैसी तुलसीदास जी की बहुत साधना पहले हो चुकी थी लेकिन उसके बाद इन सब को निर्विकार किया शांत होकर के जब संव इक्कीस आई तब तक उसके लिए पूरे रूप से तैयार हो गए पहले निश्चय कर लिया था संबर इकतीस में हम नौमी के दिन ये कथा प्रारंभ करेंगे तो जब नौमी की तिथि आई तब उस समय तुलसीदास तो तो कि ने इस कथा को प्रारंभ किया प्रारंभ किया कि मैंने इस कथा की रूपरेखा उसी दिन सब तैयार कर ली मानसिक रूप से भी और उसको कि हम किस कांड में क्या कहा किस प्रकार के क्या क्या देना है वो सब रचना हो गई और फिर उसके बाद में लिखना प्रारंभ किया तो तुलसीदास ने कह दिया कि देखो अगर तो पूरी यह चरित्र प्रकाश आयोध्या में नवमी के दिन ये प्रकाशित हो गया तो प्रकाशित करना ये नहीं तो उस दिन पूरा हो गया तो उस दिन ये रचना जो है वो पहले तुलसीदास जी के मन बुद्धि में जो कुछ रही थी वो प्रकट होने लगी प्रकाशित होने लगी तो उस दिन नवमी के दिन उसी प्रकाश से प्रकाशित हुई जैसे कि भगवान राम नवमी के दिन प्रकट हुए दोनों की एक समान तुलना कर लो इसलिए कहते हैं कि जैसे राम जन्म में ही पीड़ित सकल कहाँ चले आवे ही तो उसी दिन राम जन्म का वो दिन है भगवान राम जिस प्रकार से प्रकट होते हैं इसी प्रकार से चरित्र भी प्रकट हुआ प्रकाशित हुआ प्रकट हुआ जैसे भगवान श्री राम जी जब प्रकट हुए तब तो बाल रूप में आए और फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बढ़ते फिर उनका जो वो हो आयु बढ़ी पूरा शरीर हुआ किसी प्रकार की कथा उस दिन प्रारंभ हुई बाल रूप में मैं थोड़ी कथा उस दिन लिखी गई और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते पूरी कथा दो बरसात महीने में पूरे रूप पूरे आकार की आ गई इसलिए कह दिया ये कथा उसी नवमी के दिन प्रकाशित हुई और कहते हैं कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम ने जब अवकार लिया था और तो जैसे नवमी का दिन था जिस प्रकार से जो नक्षत्र मुहूर्त तिथिया थी बहुत कुछ उसी प्रकार की संबंध सोलह से इकतीस में भी थी आगे भगवान का जब अवतार होगा तो वहां फिर यही तिथियों का वर्णन करेंगे वहाँ कहेंगे मध्य दिवसित पावन काल लोक विश्रामा वो ये सब तिथियां का वर्णन करेंगे और दोपहर की बात करेंगे जैसे दोपहर के समय भगवान राम का अवतार हुआ वो प्रकट हुए ऐसे तृथ्वी राशि ने भी दिसंबर 16 से 30 में दोपहर के समय ये कार्य लिखना लिखने का कार्य प्रारंभ किया नौमी के दिन नौमी की तिथि प्रातः काल उस दिन नहीं थी बाद में आई लेकिन जिस समय उन्होंने दोपहर में रचना की उस समय नौमी की तिथि थी और दूसरे दिन प्रातः काल तक नवमी की तिथि रही लेकिन दूसरे दिन प्रातः काल नवमी की तिथि थी तब उन्होंने ये कथा रचना नहीं की बल्कि उसके पहले ही दिन जब मंगलवार को रचना की तुलसीदास जी में मंगलवार को ज्यादा सही दिन माना हनुमान जी का दिन वे भक्त भगवान के जो है सिद्ध थे हनुमान जी तुलसीदास जी को तो उन्हीं के कहने से हनुमान जी के कहने से उन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास तो जी ने रचना की और उन्हीं के दिन मंगल के दिन से ही की तो इस प्रकार से ये है, इसके लिए कथा का कि जो पृष्ठभूमि तैयार हुई लिखने के लिए तो उसी प्रकार जैसे भगवान राम के अवतार का समय था उसी प्रकार का समय इसीलिए जो भगवान राम की महिमा है वही भगवान के राम कथा की भी वही महिमा है रामकथा भी प्रकट हुई लेकिन राम कथा प्रकट हुई तो तब से अब तक बराबर लोगों को वो विश्राम शांति सुख देती चली आ रही है जैसे भगवान राम ने कितनी तो लीलाएं हुई और तो दस हजार वर्ष के बाद वो पूरी हो गईं समाप्त हो गई लीलाए लेकिन राम रामचरित मानस की कथा ये बराबर तुलसीदास तो जी की ये लिखी हुई ये चली आ रही इस प्रकार और आगे भी चलती जाएगी तो ये कहते ये कथा जो है इस प्रकार से बड़े शुभ मुहूर्त पर प्रारंभ हुई लिखी गई और उसका प्रभाव भी देखने में आता है शुभ मुहूर्त पर कार्य प्रारंभ किया गया तो सफल भी होता है तो इस मानस की प्रसिद्धि भी दिनों दिन बढ़ती जाती है लोगों के भक्त लोगों के लिए कल्याणकारी भी सिद्ध होती जाती है अनेक भक्तों ने उसको पढ़ करके भक्ति प्राप्त की भगवान का ज्ञान प्राप्त किया बहुत तो से लोगों का उद्धार हुआ इस कथा के द्वारा तो इसे कहते हैं जय ही दिन राम जन्म गावे गावही और तीर्थ सकल कहाँ चली आवही और उस दिन जो है वो संपूर्ण तीर्थ अयोध्या में पहुंचते हैं तीर्थ भी चलते रहते हैं प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है यहाँ पर भी तीर्थ जो है वो प्रयागराज में भी पहुँचते हैं लेकिन एक दिन नौवीं के दिन जो है ये सब तीर्थ वहाँ अयोध्या पहुंच जाते हैं तीर्थ पहुंच जाते अब तीर्थ पहुंच जाने के तात्पर्य क्या है अब तीर्थ के मैंने पृथ्वी समझ लो तो, तो पृथ्वी वहां पहुंच नहीं जाती तीर्थ जो पवित्रता है तीर्थों की वे है वहां के संत वहां के महात्मा ये सब संत महात्मा लोग उन दिनों में नवमी के दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं जाकर के अयोध्या में तो सब संत महात्मा वहां इकट्ठे हो तो कोई देखेगा देखो ये प्रयागराज से आ गए देखो कोई ये बनारस से आ गए कोई कहेगा के देखो, देखो से आ गए कोई कह के देखो ऋषिकेश से आ गए कोई कहे वृंदावन से आ गए कोई कहेगा के पुरान्वरम से आ गए कोई कहेगा के यहां से आ गए अब इन दिनों में सबके सब जितने भी जगह जगह जितने भी तीर्थ हैं वहां रहने वाले जितने संत महात्मा है तो सब अयोध्या आ जाते तो सब तीर्थ आ इसलिए जो आप तो संभव दिखाई दे तो लग ही सकता है अगर ये कहो तो की वहां की जमीन उठ के कैसे आ गई तो नहीं समझ आता तो छोड़ देगा ऐसे तो हो सकता है वहां तो संत लोग आ गए तो कहते हैं जय ही दिन राम जन्म सतिका तीरथ सकल कहा चली आ वही और फिर कैसे असुर नाग खग नरमुन देवा करवा वहाँ तो सब लोग आते हैं असुर हो चाहे नाग हो चाहे खग हो चाहे नरमुन हो चाहे देवता हो विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव है सबके नाम गिना दिए असरों को क्यों गिना दिया अरे भाई असरों में से डिभीषण में तो है असरों में से प्रहलाद भी तो है वो आ जाता रावण ना आवे तो ना आवे लेकिन डिबीषण तो हवे करे हिरण कश्य आवे तो ना आवे लेकिन प्रहलाद तो आवे ये भी तो अशर वंश में सब पैदा हुए तो ये सब उसमें जो है वो अयोध्या में आ जाते हैं असर नाग नागमन पाताल लोक के प्राणी खग पक्षी खगवन जटा ये नर मुनि मनुष्य मुनि ये तो सब हैं है वाल्मीकि मुनि इत्याग ये सब देवा और सब जितने भी देवता हैं ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं और आई कर रघुमा एक सेवा उसने दिन आ करके भगवान की सब सेवा करते हैं मैंने भगवान अवतार लेते हैं तो मुनि की सेवा में सब रहते हैं सेवा करते हैं मैंने भगवान की पूजा करते हैं भगवान का स्मरण करते हैं ध्यान करते हैं ये सब करते हैं और जन्म महोत्सव रचन से जाना और भगवान राम के जन्म का महोत्सव करते हैं हर बार करते हैं हर वर्ष करते हैं नवमी के जन्म तो वहां फिर भगवान के जैसे जन्माष्टमी होती है वैसे एक नवमी के जन्म रामनवमी के जन्म भगवान के अवतार की लीलाएं होती है भगवान अवतार लेते हैं हर बार नवमी को और ये सब लोग उसी प्रकार की लीला करते हैं मानव भगवान अवतार ले रहे हैं में उनके स्मरण करते हैं पूजा करते हैं ध्यान करते हैं उसी भाव बावित होते हैं ये सब करते हैं करें राम कर कीरती गाना और वे सब लोग जो वो हो आये वे सब लोग भगवान की गुणवान करते हैं भजन कीर्तन गाते हैं प्रवचन करते हैं उपदेश देते हैं कथा सुनाते हैं सब खूब अयोध्या भर में खूब धूमधाम सब जगह रहते है सब जगह कुछ न कुछ अपने अपने ढंग से पूजन इत्यादि सब आश्रमों में सब स्थलों में जहाँ राम जन्म स्थल है वहाँ पर भी सब जगह जगह ये सब कार्य होते रहे और मज्जी सज्जन वृंद बहु सावन सरयू नीर और कहते हैं फिर वो जो आए हुए जितने सज्जन लोग हैं ये सब लोग सरयू ये में स्नान करते हैं मज्ज ही गंगा जो अयोध्या के किनारे सरयू जी नदी तो में फिर सब लोग स्नान करते हैं मध्य ही सज्जन ब्रंद बहु पावन शरीर और जतन राम धर ध्यान और सुंदर साम शरीर वहाँ शरीय प्रातः काल स्नान किया उसके बाद में भगवान राम का अनुष्ठान किया राम नाम जप किया कई माला जपे भगवान राम नाम के और धर ध्यान और भगवान का ध्यान भी किया ये सब वहाँ पर के दिन करते हैं भगवान का ध्यान भी करते हैं भगवान का जप भी करते हैं उनके चरित्रों की गुणगाथा भी सुनाते हैं उनका पूजन भी करते हैं ये सब अयोध्या में जाकर करते हैं तो उज्जैन नवमी के दिन अयोध्या का वातावरण प्राण में हो जाता है तो जो भी वहां पहुंच जाता है जिनके हृदय में भक्ति न हो उनमें भी भक्ति जागृत हो जाती है और हृदय में भगवान के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हो जाता है अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो ये सब लोग इसलिए वहीं जाकर के ये सब नवमी के दिन करते हैं आगे देखिए दरस तरस न जने रुपाना हरवि पाप कहद प्राण नदी पुनीत नही माती कही न सक शारदा विमलमती राम धाम काी सुहानी लोक समस्त विदते अ पाव चार खान जगजीवयकारावत नु नई संसारा देदा देदा सब विदुरी मनोहर जानी सकल सिद्धिग मंगल खानी विमल कथाकंभा सुनत न साहिताम मददंभामचरितनसा सुनत श्रवनताई यमा मन कर विषयन लदन जरई अहो तो सुखी जय विरतरई रामचरित नाव सुहावन पावनी कविदोष दुखदारिवृदाव कलितुचाल सामनी ग्रच महेशजमानस राय सुषम उसी हरि नाम हिह हेरिहर सुहर अहं कथा सुखद सुहाई सादरस नु सुगन मन लाई न मान सही दिव जग प्रचार जहि हेतु की रचना भी हुई और सुषीदास रचना भी सी हुई सुलती राश जी की आयु तो सर्वत से भी ज्यादा हुई इस प्रकार हुई जब इन्होंने रचना की होगी अठहत्तर वर्ष की आयु में दीर्घ काल के सौ से, से भी लंबी आयु <ने>।. के देख करके कह सकते है उस समय भी युवा रहेंगे होंगे वर्ष क्यूँकी अठहत्तर वर्ष के बाद फिर सौ वर्ष की आयु बीस पच्चीस साल जो और आगे जीवित रहे तीस साल तक जीवित रहे चालीस साल तक सौ वर्ष नहीं सौ जीवन तक बना तो इस प्रकार उतनी लंबी आयु वाले के लिए की जरिए अठहत्तर वर्ष की ज्यादा आयु नहीं है उस समय रचना प्रारंभ अब कहते हैं की यह रचना यहाँ देते। क्यों अयोध्या में इसलिए कहते हैं कि यहाँ सरयू नदी बहुत पवित्र है और अयोध्या नगरी भी बहुत पवित्र है इसलिए यहाँ यह रचना प्रारंभ दोनों ही परम पवित्र है तो सरू की पवित्रता बताते हैं की दरअसम उठाना अरे हरे सापराणा जो यह सब इस पापों का नाश करने वाली है इसका दर्शन करने से ही स्पर्श करने से भी स्नान करने से और उसके जल को पीने से व्यक्ति के साथ दूर होते है चारों प्रकार से उसका जो है वो जल जैसे सरयू हैं गंगा जी है ये पाप का नाश करने वाली हैं तो सरयू भी इस प्रकार गंगा जी की तरह पाप का नाश करने वाली है तो इसका इसमें अगर नदी के किनारे पर कटने जाकर के बैठे हुए जल को भी देख लिया प्रणाम कर लिया दर्शन को तो भी पाप दूर होते हैं अगर नदी से पास गए और उसका जल ले करके थोड़ा सा स्पष्ट कर लिया तो स्पष्ट करने से भी साफ दूर हुए थोड़ा सा जल ले करके पी लिया तो उससे भी साथ दूर हुआ तो नदी में प्रवेश करके स्नान किया तो फिर पाप रहने की बात ही सब पाप बह गए खत्म सब स्वच्छ हो गए किस तो प्रकार ऐसी पापों का विनाश करने वाली सही होने नहीं है जैसे जब इसीलिए तीर्थ स्थल में जब जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं उसके पहले कोई न कोई उसकी महिमा बताता है जिससे की जिस श्रद्धा उत्पन्न है रामचंद्र आगे कल देखेंगे कथा जब भगवान राम गंगा जी के किनारे जाते हैं, तब तो भगवान राम गंगा जी की महिमा सुनाते हैं विश्वामित्री जी के साथ जाते हैं गंगा जी के किनारे तो फिर विश्वामित्री जी जो है उनकी महिमा सुनाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि जो वो हो ये तीर्थ स्थल में और इस प्रकारियों में जब वहाँ जाए तो उनका उनकी महिमा सुनाये महिमा सुनने के बाद व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न उस श्रद्धा के फिर जब व्यक्ति उसमें स्नान करता है या फिर स्थल का सेवन करता है तो फिर उसके पाप दूर होते हैं तो इस तरह ऐसी ये सब पाप दूर हुए है कहते हैं नदी सुनी के अमित महिमा अति ये नदी जैसे ही पवित्र है इसलिए पवित्र करने वाली है बहुत महिमा और ये नदी नदी क्यों पवित्र है कि भगवान राम ने इस नदी में खुद स्नान किया है भगवान राम ने जिस नदी में स्नान किया हो तो वो नदी तो पवित्र हो ही हो। नदी में स्नान करते हुए भी व्यक्तियों को स्नान आता है कि जैसे आज हम इस नदी में स्नान कर रहे हैं इसी तरह से कभी भगवान राम ने भी इसमें स्नान इस किया है। <स्थियों> तो ये पवित्र नदी है अस्पताल से भाव भगवान का भी स्मरण भगवान राम का भी तो नदी पुनीत अमित महिमा आती और कहीं न स कई सारदा जमलमति तो कहते कि इतनी महिमा इस नदी की है कि जिसकी सरस्वती जिसकी की बुद्धि बड़ी ही निर्मल है वो भी इसकी महिमा कहे तो नहीं कह सकती ऐसे कहते मैंने बहुत महिमा तुलसीदास कहाँ तक उसकी महिमा करे तुलसीदास ने तो एक महिमा बता दी ये कांकों का नाश करने वाली इसकी और भी महिमा है पापा की नाश नहीं करती भक्ति प्रदान करने वाली है, चित्त को शांति करने वाली है <coughs> उनको, उनके चित्त को निर्मल करने वाली है उसमें जो ज्ञान उत्पन्न करने वाली है भक्ति उत्पन्न करने वाली है, है। ये भी सब उसकी जो महिमा जो है <coughs> इस प्रकार से नदी की महिमा है फिर कहते हैं इसी प्रकार से अयोध्यापुरी भी परमपरित्र है कहते राम धाम दातुरी सुहामनपुरी के अयोध्यापुरी ये अयोध्या जो भी बहुत ही सुंदर है और पवित्र है इसकी क्या महिमा है रामधामदा धाम ये भगवान राम कर, का धाम प्रदान करने वाली है जहां साके धाम में बास करते हैं बैकुंठ धाम में बास करते हैं ये नदी ये अयोध्या में बास करने वाले इस अयोध्यापुरी की कृपा से प्रभाव से वो बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं वहां बास करते जो अयोध्यापुरी में रहे और ये समझे कि हम भगवान की पुरी में बात कर रहे हैं यहाँ भगवान ने अपनी लीलाएँ की दस हजार वर्ष तक भगवान राम यहीं पर इसी नगरी में रहे राज्य शासन किया <coughs> वही ये पुरी है इस प्रकार से पवित्र भाव ला करके उस तो अयोध्या में बास करे तो वो भी शरीर छोड़ के फिर लैक धाम ही जाएगा भगवान के धाम को पहुंचेगा लोक समस्त विद्युत अति पावन एक एक सारे संसार में ये प्रसिद्ध है और अति पावन अयोध्या बहुत पवित्र है कि माने यहाँ पे जाने वाले व्यक्तियों के भी पाप क्षण हो जाते हैं प्रदान करने वाली नदी है ये है ये इस प्रकार चार खाने जी जीव या तारा कहते हैं कि देखो चार खान मैंने चार प्रकार के जीव हैं चार प्रकार के जीव जीवों को मानो जैसे छादू के उपनिषद आता है अंडज सेदज उद्भिद जरायुध कि चार प्रकार के जीव जन्म लेने के चार प्रकार उन्हीं चार प्रकार से चार प्रकार के जीव हो गए तो ये चारों प्रकार के जीव जीव चार खाने और फिर चार चार प्रकार के जीव तो चार ही जीव थोड़े अरे एक एक में से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ तमाम तमाम तो इस प्रकार से जीव तो संख्या का अपार है लेकिन उनकी गणना करते हैं तो चार वर्ग में उनको विभाजित करते हैं तो चार प्रकार के जीव अनंत जीव हैं अवध तब ये तन संसार संसारा तनमें तो से कोई भी जो एक में शरीर छोड़ता है तो उसको फिर, तो पुनर्जन उसका नहीं होता संसार सागर में हुआ नहीं आता मुक्त हो जाता है अब उसमें मनुष्यों की जो बात आई क्या अब चार जीवों में भंगने वगैरह शरीर छोड़ते हैं तो वो भी मुक्त हो जाता उनमें चीर कौे भी वहां पर मरते हैं तो वो भी शरीर को छोड़कर जाते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं <coughs> मानिए समस्त प्राणी जो अयोध्या में पहुंच गए वहां वास किए तो उस अयोध्यापुरी की यह महिमा है कि शरीर छोड़ेंगे तो सब व्यक्त धन जायेंगे उनके सबके पाप दूर हो जाएंगे उनके सबके विकार दूर हो जाएंगे उनका जीव भाव भी समाप्त हो गया पाप समाप्त हो गए भगवान के निकट जाकर के बास करेंगे ये उनकी शुद्धि नहीं तो कहते हैं मनोहर वाणी को सब प्रकार से सुंदर समझ करके और और सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली होने के कारण से और मंगल खानी सब प्रकार से मंगल की खानी होने के कारण से क्या किया की कि विमल कथा कर की आरंभा यहीं पर ये कथा प्रारंभ की अयोध्या में तुलसीदास तो जी भी गए तो उनके भी सारे पाप दूर हो गए बुद्धि निर्मल हो हो गई पवित्र गए उनके जारा जो कथा रचना हुई वो भी निर्दोष कथा प्रारंभ हुई वो भी परम पवित्र कथा हुई तो उसमें भी कथा में कोई दोष नहीं हुआ इस कथा को सुन करके इसी तुलसीदास तो जी कहते हैं ये तो निर्मल कथा ये की रंधा तो सुनत न साधा इस कथा को सुनते से काम उम्र दम भाव जो मानसिक विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं सब माना ये प्रभाव कैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का प्रभाव सरयू का प्रभाव तुलसीदास जी ने सरयों में स्नान किया अयोध्या में वास किया और भगवान का स्मरण मान जब करते रहे उनका ध्यान करते रहे कथा लिखते रहे तो कथा भी उसी प्रकार से पवित्र हुई जैसे सरयू पवित्र जैसे अयोध्या पवित्र ऐसे ही ये कथा भी पवित्र होगी और ये जो है ये है सबके काम को धाज विकारों को दूर करके सबको पवित्र तो करने वाली बने ये तो अयोध्या में क्यों रचना की उसका कारण बता दिया अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसका नाम क्या रामचरित मानस यही नामा ये जो भगवान की कथा सुना रहे हैं इसका नाम रखा रामचरित मानस रामायण नाम, नाम नहीं है इसका इसका नाम रामचरित जी ने जो जो कथा कथा लिखी लिखी है है है उसका नाम और बाल्मीर हमने इसका रामचरित मानस क्यों नाम रखा उसका बताते हैं रामचरित मानस सर्वन है इनामा और सुनत सर्वण आई विश्रामा इसको कानों से सुनकर के व्यक्ति को विश्राम मिलेगा विश्राम के मान जो चित्त में तनाव रहते हैं घबराहट रहती है परेशानियां रहती हैं, जी भगाता रहता है लोगों को संसार में इससे तो सब समाप्त हो जाए उनको शांति प्राप्त हो जाए विश्राम मिल जाएगा स्वस्थ हो जाएंगे मानसिक रूप से ये तो कथा का प्रभाव होगा तो मन कर विषय अनल बने जा मन में जो विषय वासनाएं भरी हुई है वो अनल बन जा जैसे अग्नि में लकड़ी दिल जाती है इसी प्रकार से रामकथा जो लोग सुनेंगे तो उनके हृदय में पहुंचेगी तो हृदय में जो विषय वासना होगी वो सब नष्ट हो जाएगी विषयों को समाप्त कर देने वाली कथा है लेकिन कथा कानू के द्वार होकर के हृदय तक पहुंचे तो तो फिर वो अपना कार्य दिखा दो तब वो उसके कहते हैं कि मन का विषय अमल बन जा रही कोई सुखी जो यह सरस रही कहते हैं कि जो इस सर सर में करेगा वो उसको सुखी हो जाएगा अब देखो ये विषय जो है ये है ज्वाला की तरह से हृदय में जलते हैं और तो ताप देते हैं व्यक्ति को दुखी करते हैं विषयों की अग्नि में व्यक्तियों का हृदय जल रहा है और जिसने कि पुरान चरित रूपी सरोवर में पुरान मानस रूपी सरोवर में जिसने डुबकी लगाई तो बस उसका ताप दूर हो गया जैसे गर्मी के दिनों व्यक्ति खूब शरीर तप रहा हो पसीना आ रहा हो जल रही हो तो किसी सरोवर में वो प्रवेश करे जल में तो उसको शीतलता प्राप्त हो जाए ऐसे ही अपने मन में अपने हृदय में विषय की ज्वाला जल रही है और हृदय को ताप दे रही वहां तो जो संताप उससे प्राप्त हो रहा है व्यक्ति दुखी हो रहा है तो उसको शांति कैसे मिले कहते उसके लिए रामचरित्रूपी मानस मानस के माने मानसरोवर है तालाब इसमें दुखी मैंने इस कथा को बार बार समझने की कोशिश करो बार बार सुनो बार बार समझो इसकी गहराई में जाए तो फिर यह शीतलता प्रदान करेगी मन को शीतलता प्रदान करेगी और जो सुबह जल जला करता है ज्वाला हृदय में रहती है वो तो शांत हो जाए तो रामचरित मानस मुनि भावन कहती है रामचरित मानस मुनियों के मन को भी भाने वाला है मुनियों व्यक्तियों को जो तो बात ही क्या लोग भी इस कथा को बहुत पसंद करते हैं बार बार सुनते सुनाते हैं और बिरचेहा रामचे मानस को सबसे पहले शंकर जी ने रचा था ये तुलसीदास जी तो हिंदी में अनुवाद करके वो कथा शंकर जी वाले सुना रहे हैं असली रामछेद मानस कौन है असली रामचरित मानस तो शंकर जी वाला है जो शंकर जी ने जिसकी रचना की थी बिरचे सुहावन पावन वो सुंदर भी और बड़ा पवित्र भी ऐसा शंकर जी ने जो रचा था उसका नाम रामचरितमानस था तो रच महेश ने जो मानस रहा था शंकर जी ने वो कथा रची और रच करके अपने मन में रखी मन रूपी सरोवर में इसलिए आज जब समय आया तब फिर वही कथा उन्होंने पार्वती जी को उन्होंने सुनाई चूंकि ये कथा की रचना शंकर जी के मन में हुई तब तो मन मन मानस मानसिक रचना थी इसलिए इस कथा का नाम क्या रखा गया ताते रामचरितमानस मानस मर धरियु नाम ही हे हर से हर हर मन शंकर जी शंकर जी ने इस कथा का नाम रामचरितमानस रखा शंकर जी ने इसका कथा रामचरितमानस मानस क्या रखा क्योंकि शंकर जी ने इसको अपने मन ही, अपने में, में ही अपने हृदय में ही इसकी रचना की और हृदय में ही छिपाए रखा तो उनका मानस जो उनका हृदय है मन है वो मानस है उस मानस में ही बना रहा मन में बना रहा इसलिए मानस तो मानस के मान दो एक मन से मानस बन गया और दूसरा मानसरोवर एक तालाब है इसलिए भी मानस कहते हैं तो रामचरित्र जो है वो हो मानसरोवर के समान परम पवित्र तीर्थ के समान हो इसलिए तो सरोवर के समान है मानस मन और शंकर जी ने इसको अपने मन में रखा और मन में इसको रखा इसलिए भी मानस है तो मानस के दो अर्थ है इसमान दोनों आप तुलसीदास ने बता दिए ऊपर पहले तो ये कहा कि मन कर विषय अमल बन जा और सुखी जो यह सर पड़ी सर के माने सरोवर है हाँ? तो रामचरित मानस एक सरोवर है जिसमें की कोई पलेगा तो उसको शीतलता प्राप्त होगी यहाँ कहते रामचरित मानस के संकट जी ने रच करके अपने मन में रखा तो इस मानस के माने फिर क्या हुआ क्योंकि मन में इसकी रचना हुई और मन में ही रहा इसलिए इसका नाम रामचरित है तो दोनों अर्थ में ये मानस है तो इसी राष्ट्र कहने का मतलब ये कि भगवान के, के, के चरित्र है चाहे मानसरोवर की तरह समझो और चाहे मन में ये शंकर जी के मन में रहे हैं इसलिए जो है उसका नाम था शंकर जी ने कैलेश का राम चरित मानस नाम रखा था कस तो महेश में जो मानुस राखा <क्ष्थ> और का सुसन भाखा पाते राम चरित नाम ही हेरी हर सिर अपने हृदय में देख करके और हर्ष मन प्रसन्न हो के शंकर जी ने कहा ये नाम अच्छा रहे अच्छा रहेगा क्योंकि हमने इसको मन में ही कथा को रखा है और मन में ही अपने रखा है इसलिए इसका सबसे सुंदर नाम यही होगा इसका नाम रखो रामचरित मानस तो शंकर जी ने नाम रखा तो तुलसीदास तो तो जी, जी कहते हैं ना हमारा रखा हुआ नहीं था रामचरित मानस हमने नाम रखा ये तो शंकर जी का रखा हुआ नाम है और वही कथा हमने हिंदी में लिख दी इसलिए इसका नाम रामचरित मानस ही है कहा कथा सुख सुखद सुहाई वही कथा सुंदर सुखदाई कथा अब हम तुमको सुनाते हैं <coughs> इसलिए हमारी कथा भी रामचरितमानस ही है और सादर सुनो सुजन मन लाई कहते सभी सज्जन लोगो आदर पूर्वक इस कथा को सुनो मन लगा कर के सुनो फिर यहाँ पर पहले भी जैसे ये कहा था <coughs> कि सुनिए कथा सादर वतिमानी मानी कल जो प्रसंग आया था उसमें बात थी कि कथा इसको आदरपूर्वक सुने और इसमें प्रेम रखकर करके इसको सुने फिर यहां कहते हैं कि सादर सुनो सुजन मन लाई मन लगा करके आदरपूर्वक सुनो मन तभी लगेगा जब इस कथा में प्रेम है जब मूल्य बुद्धि हो जहां व्यक्ति किसी वस्तु को मूल्य देता है कि बड़ी मूल्यवान वस्तु है बड़ी काम की चीज है बड़ी महत्वपूर्ण है बड़ी सुखदायी है ऐसा करके कुछ मानता है तब फिर वहां मन भी लगता है और जिस चीज को समझता बेकार के किसी काम के होंगे फिल्म की चीज है अमन लगा उसमें कैसे लगेगा मन जिस वस्तु को समझेगा फिल्म का है किसी का, काम का नहीं मन का लगेगा इसलिए इस कथा में मूल्य बुद्धि लाभ महिमा इस कथा की बार बार क्यों सुनाते हैं कितनी कथा क्यों बोली जिससे कि मूल्य बुद्धि मन में उत्पन्न ये बड़े काम की कथा है बड़ा लाभदायी कथा है इससे बहुत कल्याण होने वाला है जीवन बदल जाए सारे दुख दूर हो जाएंगे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे बड़ी की प्राप्त हो जाएगी विश्राम प्राप्त हो जाएगा अपने बड़ा बन प्राप्त हो जाएगा अपना सब प्रकार से उद्धार हो जाएगा ये जब बातें किसी के में रहेंगी और उनको याद बातेंगी तो कथा में भी सुनने में भी मन लगेगा तो उसे लगेगा ये कैसे सब होगा चलो उसको सावधानी से सुनो तो ये कहते है सागर सुनम सुन मन लाई बस आप किसके बाद कहते हैं अब ये बात हो गई अब ये रामचरित ये मानस कैसा है मानसरोवर कैसा है ये तुलसी राशि आगे आग बताते हैं उसकी भूमिका बताते हैं कि जय विधि जग तकार जय हेतु जग प्रचार जय हेतु कैसा मानस है मान मानसरोवर कैसा है ये मानसरोवर का समान है राम कथा भी तो एक कैसा मानसरोवर जैसा ये मानसरोवर है और जही ही विधि भय और जिस प्रकार से इसकी रचना हुई है और जग प्रचार जय हेतु और जिस कारण से इसका संसार में प्रचार हुआ सब प्रसंग सब सुमज के तुम पार्वती जी प्रकृत जी पार्वती जो शंकर जी का स्मरण करके वही सब प्रसंग सब यहाँ हम बताते हैं तो आगे से जो प्रारंभ होता है ये मानस कैसा है तो हम तो मानस उसका मानसरोवर से उसकी तुलना करके दिखाते हैं। जैसे कैलाश पर्वत में मानसरोवर है ऐसे ही ये भगवान के चरित्रों का एक सरोवर है जो कि मानसिक है ये सरोवर कहीं पृथ्वी पर नहीं है वो कैलाश पर्वत पाला सरोवर का पृथ्वी पर है पहाड़ के ऊपर एक है जल भरा हुआ उसमें हंस हंसवास करते हैं लेकिन ये रामचरित मानस में ही ये एक ऐसा सरोवर है जो कहीं पृथ्वी पर नहीं है बल्कि मन में है और किसके मन में है सुंदर के मन में जैसे मान सरोवर कहां पर स्थित है कैलाश पर्वत पे जैसे तो ये मान सर्व राम मानस कहाँ स्थित है मानसिक रूप में शंकर जी के मन में स्थित मानस शंकर जी को समझे तो उनका एक मन व्यापक मन किसी के बीच में ये कथा विद्यमान है और शंकर जी क्या है ये पहली बताया है उनको भी प्रतीक रूप में याद रखें ये परमात्मा का विश्वास है वही शंकर जी है किसी परमात्मा के विश्वास रूपी भावना में ही ये सारी कथा विद्यमान है हृदय में ही विद्यमान है उसमें तीन बातें इस कथा के संबंध में बताएंगे आगे थके तो मानस के बारे में कि जैसा ये है वो वर्णन पहले करेंगे यह है कैसा और फिर इसकी रचना कैसे हुई दूसरी बात और तो तीसरी बात ती ये प्रचार कैसा हुआ तो आगे जो वर्णन चलेगा उसमें ये तीनों बातें बताई जाएंगी मान्या ृहारभुपते हृदय श्रमद वदात्मा भक्ति प्रयक्षर गुपंदर निर्भरामें काम सरितुस श्रीराम जय राम जय जय राम जय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 चार